अध्याय अध्यायी नवम खंड मरुदे जीवनाश्रय भू चतुर्थ अमृत की उपासना अथ युम अमृत तन्मरुत उपजीवती सोमेन मुखेन न वै देवा असनती न पिबंधमृत दृष्टि तृप्यती तथा जो चौथा अमृत है मृदगण सोम की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं तदेव रूपम अभि संविशंते तस्मा रूपाद्य वे इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसी से उद्यमशील हो जाते हैं साया यातव अमृतम वेद मृतको भूत सोम मुख्य नैतवा अमृतम दृष्ट्र तृप्यति सात रूपम अभिसमविते तस्मादुदेती वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है मृतों में से ही कोई एक होकर सोम की प्रधानता से ही इस अमृत को देखकर तृप्त हो जाता है वह इस रूप से ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित होता है स यावदादित्य पश्चाद उदेता परस्तादर तद उदेता दक्षिण तोता मरुताबे तबदाधिपत्यकम साराज्यम पर्यता वह आदित्य जितने समय तक पश्चिम से उदित होता और पूर्व में अस्त होता है उससे दूने काल तक उत्तर से उदित होता और दक्षिण में अस्त होता रहता है। इतने काल तक वह मरुदगण के ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है तृतीय अध्याय नव खंड संपूर्ण दसम खंड साध्यों के जीवनाश्रयभूत पंचम अमृत की उपासना अथ य अमृतम तस्या उपजीवंती ब्रह्मणा मुखे न वै देवा असनते न पिबंध तदेवा अमृतम दृष्टि तृप्यंती तथा जो पांचवा अमृत है साध्यगण ब्रह्मा की प्रधानता से उसके आश्रित जीवन धारण करते हैं देवगण न तो खाते हैं और न पीते हैं वे इस अमृत को देखकर ही तृप्त हो जाते हैं या एकदेव अभी संव्यसंते तस्मादुति ये इस रूप को लक्षित करके ही उदासीन होते हैं और इसे से उद्यमशील हो जाते हैं सदम अमृत वेद साध्यामे वैको भूप् ब्रह्मण्व मुखे नैतवामृत दृष्टि दिव्यती स एकदेव अभी संव्यसंते तस्मादुदेती वह जो इस प्रकार इस अमृत को जानता है साध्य घरों से ही कोई एक होकर ब्रह्मा की ही प्रधानता से इस अमृत को ही देखकर कर तृप्त हो जाता है वह इस रूप को लक्ष्य करके ही उदासीन होता है और इस रूप से ही उत्साहित हो जाता है सवधा दित्य उत्तरत उदेता दक्षिण स्तमेतावध उदयतामेता आदित्य जब तक उत्तर से उदित होता है और दक्षिण में अस्त होता है इसे दूने समय तक ऊपर की ओर उदित होता है और नीचे की ओर अस्त होता है इतने काल तक वह साध्यों से ही आधिपत्य और स्वराज्य को प्राप्त होता है ये छांदोग्योपनिषद तृतीयाध्या के अनंतर एक हो जाने पर आदित्य रूप ब्रह्म की स्वरूप, स्वरूप में स्विथति कृत्व मुदयान प्राणीना स्वकर्म फलभोग तत्कर्म फलोप प्राणी जाता इस प्रकार उदय और अस्त्र के द्वारा प्राणियों को अपने अपने कर्म फलभोगित कर उनके कर्म फल होने पर उन प्राणियों का अपने में कर नैवेता नात कलह एव मध्य स्थाता तदेश श्लोक फिर उसके पश्चात वह ऊर्धत होकर उदित होने पर फिर न तो उदित होगा और न अस्थ ही होगा बल्कि अकेला ही मध्य में में स्थित रहेगा उसके विषय यह है तथा तस्तर प्राणियाला सन्नात्मुदेत्योद्य प्रत्युदेती अभावा नैवोदेता नवो देता नातमेतकलो द्वितीयो मध्य स्वात्म स्थाता फिर उसके पश्चात प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए करने के काल के अनंतर ऊर्धगत हो अपने में उदित हो अर्थात जिन प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उदित होता है उन प्राणियों का अभाव हो जाने के कारण अपने ही में ही स्थित हो वह न तो उदित ही होगा और न अस्त ही होगा बल्कि अकेला अद्वितीय अर्थात निरवय होकर मध्य में अपने में ही स्थित रहेगा विद्वान्, समाना तस्चि विद्वाश्वादिमाचरणिता यथोक्त क्रमेण स्वात्मा सवितारम आत्मपेत समाहितः तेतम मंत्रोत्थित नस् पृवते जगाद परिवर्तमानः सविता प्राणीना आयुः क्षपयति यथे हास्कित प्रत्याह हा तथा पृष्ठे यथोक्ते चाथे एष श्लोको भवति तो इदम् क्रम मुक्ति में जिसका आचरण वसु आदि के समान है और जो रोहितादि अमृत भोग का भाजन है ऐसे किसी विद्वान ने उपर्युक्त क्रम से आत्मभूत सूर्य को आत्म रूप से उपलब्ध करते हुए समाहित चित्त हो इस मंत्र का साक्षात्कार कर व्युत्थान होने पर अपने से प्रश्न करने वाले एक दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार कहा था उससे जब यह पूछा गया कि तुम ब्रह्मलोक से आए हो अतः बताओ तो क्या वहां भी सूर्य दिन रात विचरता हुआ प्राणियों की आयु को छीण करता है जिस प्रकार की वह यहाँ हमारी आयु का क्षय करता है तब उसने निम्नांकित उत्तर दिया इस प्रकार पूछे भी उपरयुक्त प्रश्न के विषय में उस योगी द्वारा कहा हुआ यह श्लोक है यह श्रुति का वाक्य है ब्रह्मलोक के विषय में विद्वान का अनुभव न वही तत् न निम्लोच नोदिया कदाचन देवास्ते नहम सत्यन माँ विरादि ब्रह्म वहां निश्चय ही ऐसा नहीं होता वहां सूर्य का न कभी अस्त होता है और न उदय होता है हे देवगण इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न हो न वै त्रोह ब्रह्मलोकागत वै तेतस्तृक्षसी न ही त्र निलोचा तमगम सबता न चोधिया कुतचिनकदाचन कस्मचिदी खाल से जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूँ वहाँ उसमें निश्चय ही यह तुम जो कुछ पूछते हो नहीं है वहाँ न तो सूर्यास्त होता है और न कभी किसी भी समय सूर्य कहीं से उदित होता है उदया तमर्जि ब्रह्मलोक इत्यानोपन्नता सपथम इव प्रतिपेदे हे देवाक्षण यूज शुणुत यथा मजोक्त सत्यम वचस्ते सत्यनाहम ब्रह्मणा ब्रह्मस्वरूप माँ विराधिस माँ विरुद्ध अप्राप्ति ब्रह्मणो माँ ब्रह्मलोक सूर्य के उदय और अस्त से रहित है यह बात तो असंगत है इस प्रकार कहे जाने पर वह मानो शपथ करता है हे देवगण तुम साक्षी हो सुनो मैंने जो सत्य वचन कहा है उस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से ब्रह्म के स्वरूप से विरुद्ध न हो अर्थात मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, अप्राप्ति न हो मधु विद्या का फल सत्यम तेनोक्त मिथ्या श्रुति ही उसने सत्य ही कहा है जब श्रुति बतलाती नहा ना स्मार उदेती नमलोचते सकद्वा हे वा स्मे एता ब्रह्मोपनिषदम वेद जो इस प्रकार इस वेद रहस्य को जानता है उसके लिए न तो सूर्य का उदय होता है और न अस्त होता है उसके लिए सर्वदा दिन ही रहता है न हा अस्म यथोक्त ब्रह्मविदे नो देती न ना निमोचती नास्तमेति कितु ब्रह्म विदेस्म सकद्दिवा सदैवा स्वयं ज्योतिषात या एताम येतां यथोक्तां ब्रह्मोपन वेदगुह्यवंत्रेण वशा वंशादि प्रत्यम संबंधम चादोचाव जादयासमयकाला पीछे निज ब्रह्मा भवतित्यर्थः इसके अर्थात उपर्युक्त ब्रह्मवेदता के लिए न तो सूर्य उदित होता है और न तो अस्तमित हो जाता है बल्कि इस ब्रह्मवेदता के लिए सकित दिवा सर्वदा दिन ही बना रहता है क्योंकि वह स्वयं प्रकाश स्वरूप होता है ऐसा किसके लिए होता है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं जो इस उपर्युक्त ब्रह्मोपनिषद वेद रहस्य को जानता है अर्थात जो शास्त्र द्वारा वंशादि त्रय प्रत्येक अमृत के साथ वस्तु आदि का संबंध तथा और भी जो कुछ हमने कहा है उसे उसी प्रकार जानता है तात्पर्य कि वह विद्वान उदय और अस्तुरूप काल से अपरिचित नित्य अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है तिरश्चीन वंश मध्यपूप और मधुनाड़ी इन तीनों को संप्रदाय परंपरा ब्रह्म प्रजापतवाच प्रजापति मनु प्रजाच मधुज्ञान ब्रह्मा ने विराट प्रजापति से कहा था प्रजापति ने मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग के प्रति कहा तथा अपने ज्येष्ठ पुत्र अरुणनंदन उद्दालक को उसके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश दिया था तय तन्मधु ब्रह्म ब्रह्मा विराज विराजे, विराजे प्रजापत उवाच सोपी मनवे वाद्याभ्यः मनोरीक्षद्याभ्य प्रजाभ्य प्रोवाचेतिद्यातौति ब्रह्मादिविष्ट क्रगतेति किंच तद्दय्तमधुन मुद्दालकाुन पिता ब्रह्म वह ब्रह्मा ने विराट प्रजापति को सुनाया था, उसने भी इसे मनु मनु और आदि वर्ग अपनी संतान को सुनाया इस प्रकार यह विद्या ब्रह्मादि विशिष्ट परंपरा से आई है ऐसा कहकर श्रुति इस विद्या की स्तुति करती है यही नहीं यह मधुज्ञान अरुण पुत्र उद्दालक को अर्थात यह ब्रह्म विज्ञान पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सुनाया था पुत्राया पिता ब्रह्मा प्रणायाम वाते वासी अतः इस ब्रह्म विज्ञान का पिता अपने ज्येष्ठ पुत्र को अथवा सुयोग्य शिष्य को उपदेश करे इदम वा तद्यथोक्त मनोपी ज्येष्ठा पुत्रा सर्वप्रियाय ब्रह्म वा प्रण्यायवान्ते वाचने शिष्याय अतः कोई दूसरा विद्वान भी यह युक्त ब्रह्म विज्ञान सबसे प्रिय वस्तु के पात्र अपने पुत्र को ही बतावे अथवा जो शिष्य सुग्य हो उससे कहे नान्यस्म कस्मचन यद्यप्यस्मा इमद्भि परिगृही धनश्च पूर्णाम तुज इेतव तथो भूय दूसरे को नहीं बतलावे यद्यपि इस आचार्य को यह समुद्र परिवेषित और धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी दे तो भी किसी दूसरे को इस विद्या का उपदेश न करे क्योंकि उससे यही बढ़कर है यही बढ़कर है नान्यस्मै कस्म च प्रबृया तीर्थय कस्मात् उत्पन्न तीर्थ आचार्यादीना कस्पतीसकोचन इत्याह यद्यप्यस्मा आचार्याय इम कृथ्वी समुद्र समुद्रपरिवेषिता समस्ताम अपि द धनस्य यद्याया नि्रर्थम आचार्यान पूर्ण साम भोगोपकर नाशाभश्य निष्क्रिय यस्तदू विद्यादान भूयो बहुत फलमी वीरभ्यास आदरार्थः। किसी और को इसका उपदेश न करे ऐसा कहकर श्रुति ने आचार्य विद्या देकर विद्या सीखने वाले आदि अनेक तीर्थों विद्याधान के पात्रों में से केवल दो तीर्थ ज्येष्ठ पुत्र और योग्य शिष्य के लिए ही आज्ञा दी है किंतु इस विद्या के पात्रों का संकोच क्यों किया गया है इस पर श्रुति कहती है यदि इस विद्या का बदला चुकाने के लिए कोई पुरुष इस आचार्य को जल्द से परिग्रहित अर्थात समुद्र से घिरी हुई और धन से परिपूर्ण यानी भोग की सामग्रियों से संपन्न यह सारी पृथ्वी भी दे दें तो भी वह इसका बदला नहीं हो सकता क्योंकि उस दान से भी मधु विद्या का दान ही बड़ा अधिक फल है ऐसा इसका तात्पर्य है विरुक्ति विद्या के आदर के लिए है उपनिषद ही द्वितीय अध्याय एकादशभाष तृतीध्यादशभाष्यम एका संपूर्ण द्वादशंड